ंद साहित्य हिंदू और यूनानी तीन पर्वत प्रगति के प्रतीक रूप में हैं भारतीय आर्यों का हिमालय हिब्रुओं का शिलाए और यूनानियों का ओलम्पस जब आर्य भारत पहुंचे तो उन्होंने भारत को इतना उष्ण पाया कि वे अनवरत कार्य नहीं करते रह सकते थे इसलिए वे सोचने लगे इस प्रकार वे अंतरमुखी हो गए और उन्होंने धर्म का विकास किया उन्होंने अन्वेषण किया कि मानसिक शक्ति की कोई सीमा नहीं है और इसलिए उन्होंने उस पर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की और इसके माध्यम से उन्होंने सीखा कि उस ढांचे में जिसे हम मनुष्य कहते हैं कोई अनंत शक्ति भी कुंडलनीकृत है जो गतिशील या व्यक्त होने की खोज में है इसका विकास करना उनका परम लक्ष्य हो गया आर्यों की दूसरी शाखा अधिक छोटे किंतु अधिक सुंदर यूनान देश में गई जहाँ की जलवायु और प्राकृतिक दशा अधिक अनुकूल थी इसलिए उनका कार्य बहिर्मुख हो उठा अतः उन्होंने बाह्य कला और स्वतंत्रता का विकास किया यूनानी राजनीतिक स्वतंत्रता की खोज में था हिंदू ने सदैव आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज की है दोनों ही एक पक्षी है भारतीय राष्ट्र की रक्षा या देशभक्ति की अधिक चिंता नहीं करता वह केवल अपने धर्म की रक्षा करेगा जबकि यूनानियों के लिए और यूरोप में भी जहाँ यूनानी सभ्यता प्रचलित है देश पहले आता है केवल आध्यात्मिक स्वतंत्रता की चिंता करना और सामाजिक स्वतंत्रता की चिंता न करना एक दोष है किंतु इसका उल्टा होना तो और भी बड़ा दोष है आत्मा और शरीर दोनों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए